सीईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम नंदू हाथी अरे वंश अभी तक रिया क्यों नहीं आई पता नहीं क्रेश अभी तक आई नहीं फिर हमें प्रीति के घर भी तो जाना है हमेशा लेट हो जाती है हां हमेशा की बात है हाय क्लिच हाय वंश अच्छा हुआ तुम आ गए चलो जल्दी चलें हां हां जल्दी चलो प्रीति के घर अरे अरे अपना पैर हटाओ मेरी चप्पल से कितना मजा आया होगा ना उसे जंगल घूमने में अरे हां प्रीति जंगल घूमने गई थी ना हां रिया वो अपने अंकल के साथ जंगल घूमने गई थी अंकल के साथ जंगल घूमने उसके अंकल वन अधिकारी हैं वन अधिकारी यानी उसके एक ही अंकल है जो अधिकारी हैं <laughs> अरे नहीं नहीं वन का मतलब फॉरेस्ट और अधिकारी का मतलब ऑफिसर यानी फॉरेस्ट ऑफिसर हां हां ये कहो ना जंगल के अधिकारी न, लेकिन ये जंगल में करते क्या हैं फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल और जंगल के जानवरों की देखभाल करते हैं अरे देखो प्रीति का घर आ गया बातों बातों में तो पता ही नहीं चला ओय प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति हां हां आओ आओ अंदर चलो बैठो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही चलते-चलते सुना है प्रीति इस बार तुमने गर्मियों की छुट्टियों में बड़े मजे किए हां कृष तुमने सही कहा इस बार की छुट्टियां बड़ी मजेदार थी अरे हमें भी बताओ ना क्या किया देखा तुमने हां जल्दी बताओ अरे हम इसीलिए तो आए हैं हां हां बताती हूं यूं तो मैंने जंगल में बहुत सारे जानवर देखे जैसे बंदर भालू हिरण काला सांप क्या काला सांप और मैंने मोटे पेट वाला भारी भरकम शरीर वाला और लंबी सूंड वाला हाथी हां हां हाथी हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है हाथी तो मैंने भी देखा है मगर टीवी पर टीवी <laughs> <laughs> पर बहुत बड़ा होता है ना हाथी हां कृष्ण जितना टीवी पर दिखाई देता है उससे भी बड़ा अपनी आंखों के सामने हाथी को देखने का मजा ही कुछ और है अच्छा तुम्हें पता है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है हां हां वो तो मुझे भी बहुत पसंद है हां तुम्हें तो पसंद ही है रोज किचन में खेलते जो रहते हो <laughs> हाथी अपनी सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे ऐसा भी कहते हैं <laughs> वहां एक हाथी नहीं बल्कि बहुत सारे हाथियों का झुंड था ओ अच्छा पता है हाथियों के झुंड में बस हत्नियां और बच्चे ही रहते हैं और जब हाथी के बच्चा 14 15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ देते हैं अरे झुंड छोड़ देते हैं हां और झुंड की जो मुखिया होती है वो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है इसका मतलब हथिनी दादी या हथिनी नानी हां <laughs> <laughs> <laughs> हां और हमने देखा उस झुंड में एक हाथी का बच्चा भी था क्या हाथी का बच्चा हां अंकल ने बताया उसका नाम नंदू है वो बस 3 महीने का था बस 3 महीने का हम्म अच्छा तो बताओ नंदू हाथी का वजन कितना होगा हम hmm, कितना हो होता है हाथी तो hmm. बहुत भारी और बड़ा होता है ना लेकिन अभी तो वह सिर्फ 3 महीने का है तो उसका वजन होगा वंश और मेरे वजन के बराबर <laughs> और सोचो और सोचो hmm. अच्छा रिया तुम बताओ मेरे पापा के वजन के बराबर <laughs> <laughs> हम चारों के वजन के बराबर <laughs> अरे नहीं उससे भी ज्यादा भारी था नंदू लगभग 200 किलोग्राम का 200 किलोग्राम 200 जब नंदू हाथी भी 14 15 साल का हो जाएगा क्या वो भी झों छोड़ देगा हां और क्या हाथी इतना धीरे-धीरे चलता है लगता है बहुत आलसी है <laughs> लेकिन सच तो यह है कि हाथी पूरे दिन में बस 2 से 4 घंटे ही सोता है और बाकी समय वो हरी भरी झाड़ियां और पत्ते खाता रहता है इसका मतलब तो वो बहुत सारा खाता होगा हां बहुत सारा वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियां और पत्ते खा जाता है 100 किलोग्राम <laughs> काश हम भी तुम्हारे साथ होते कोई बात नहीं क्रेश अगली बार हम सब साथ घूमने चलेंगे पक्का हां पक्का मैंने अंकल से बात कर ली है मैं तो हाथी पे बैठूंगा मैं तो कीचड़ में नहाऊंगा तू तो कीचड़ में ही खेलते रहता है <laughs> मैं तो छोटे नंदू से मिलूंगी अरे 1 साल बाद तो छोटा नंदू बड़ा हो गया होगा <laughs> <laughs> <laughs> नंदू हाथी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार तनुश्री रचना अभिनव और अर्जुन पन्यांकन बडी लैंगलिंगडॉ सानू मुक्सिम और सरोज महापात्रा आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी नई दिल्ली